देवी भागवत पांचवा स्कंध ताम्र का भाग कर लौट आना मैसासुर का मंत्रियों के साथ परामर्श ताम्र को वापस आया देखकर मैसासुर की बुद्धि भी चौंधिया गई तब मंत्रियों के साथ बैठकर भी वह परामर्श करने लगा अब क्या करना चाहिए दुर्ग का आश्रय लिया जाए अथवा युद्ध हो या युद्ध भूमि से निकलकर भाग चले महानुभावदानवों आप लोगों को क्या यहाँ से भाग जाने में ही कल्याण की संभावना दिखती है आप सबके सब, सब बुद्धिमान युद्ध में कभी पीछे पैर न रखने वाले और शास्त्रों के पारगामी विद्वान हैं। इस अवसर पर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए कोई अत्यंत गुप्त मंत्रणा करना परम आवश्यक है राज्य की स्थिति में मंत्रणा को ही प्रधान कारण माना गया है राज्य को सुरक्षित रखने की इच्छा हो तो राजा के लिए सदाचारी विद्वान मंत्रियों से मंत्रणा करना अनिवार्य है मंत्रणा का भेद फूट जाने पर राज्य तथा राजा दोनों का विनाश हो सकता है अपना विचार सबको विदित न हो जाए इस भय से कल्याणकामी पुरुष अपने अभिप्राय को भली भांति गुप्त रखते हैं अतएव इस समय मंत्रिमंडल देश और काल के अनुसार अपना हित हित कार मत प्रकट करे देव निर्मित स्त्री आई है इसमें अपार पराक्रम है अकेले ही निराधार इसके यहां आने का क्या कारण है इस पर सभी विचार करें। यह युति स्त्री युद्ध के लिए बार बार आह्वान कर रही है इससे बढ़कर और क्या आश्चर्य होगा? युद्ध जाने पर विजय विजय ही अथवा नहीं? में यह कौन जान सकता है? है, बहुतों की और एकाकी हार होती है। यह भी निश्चित बात नहीं है क्योंकि युद्ध में जय और पराजय की बात सदा दैव के अधीन समझनी चाहिए उपाय के समर्थक कहते हैं अदृष्ट अथवा दैव क्या है और उसे किसने देखा है उस देव की सत्ता में क्या प्रमाण माना जाए केवल कायर व्यक्ति ही इसका आश्रय लेते हैं शक्तिशाली पुरुष उस देव को कहीं भी नहीं देखते इससे सिद्ध होता है कि उद्यम और दैव ये दो पक्ष हैं सुरवीर पुरुष के मन में उद्यम की और कायर व्यक्ति के मन में दैव की मान्यता है बुद्धिपूर्वक इन सब बातों पर विचार करके उत्तम कार्य करना ही श्रेयस्कर है